की माता का दर्शन किया तो बोले क्या मां मोहि लागी लागी भूखा लाही सुंदर फल लगी सुंदर फल दुख लागे हनुमान जी कहते माता भूख लगी है भूख लगी फल लगे देखे भूख लगाई कितना बढ़िया संकेत है जानकी माता ने कहा भूखे हो हाँ कैसे मिटेगी भूख ये अशोक वाटिका के फल ग्रहण करने बड़ा बढ़िया संकेत अशोक ऐसे तो एक वृक्ष का नाम अशोक है पर अशोक का दूसरा अर्थ भी है शोक रहित जहां शोक ना हो तत्र क्वा मोहा क्वा शोक उपनिषदों की भाषा है कि जहां शोक नहीं है और ऐसी बाटिका सत्संग बाटिका है जहां शोक नहीं है और उस सत्संग बाटिका का फल अशोक वाटिका का फल सामने लगे दिख रहे हैं, खाओ खाए कैसे राक्षस रखवाली कर रहे हैं अजय यही जीवन का सत्य है अशोक वाटिका सत्संग बाटिका है और सत्संग की बगिया में जीवन के फल मिल लगे हुए हैं और हर कोई उसे खाना चाहता तभी भूख मिटेगी लेकिन समस्या यह है कि राक्षस रखवाली कर रहे राक्षस माने कोई जाति विशेष की बात मैं नहीं कह रहा व्यक्ति विशेष की बात भी मैं नहीं कह रहा राक्षस माने विकार सदगुण सुरगुण अंब आदित सी ही देवता हैं और दुर्गुण ही दानव है तो यह काम क्रोध लोभ मोह यही तो फल नहीं खाने दे रहे और लगा दिख रहा लागी देखी सुंदर फल रूखा अजय इसीलिए हनुमान जी आज्ञा किससे मांगते हैं कि जानकी माता से कि अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं ये फल खा लूं। जानकी माता बोली राक्षस रखवाली कर रहे बोली इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि आप कहो बढ़िया संकेत है क्या श्री सीता जी हैं भगवान की कृपा और इसका अर्थ यह है कि भले ही सत्संग की बाटिका में जीवन का फल लगा हुआ दिखाई दे और हम खाने की चेष्टा करें पर काम क्रोध लोभ मोह विकार यह खाने नहीं देते हैं पर श्री जानकी जी की आज्ञा हो तो आशीर्वाद हो तो इसका अर्थ क्या है कि विकारों के द्वारा रक्षित इस सत्संग की बाटिका के जीवन के जो फल हैं वह कोई भी व्यक्ति बिना भगवान की कृपा के नहीं खा सकता यह संकेत है भगवान की कृपा और कृपा ने भी कैसी अनोखी बात कही सीता जी ने कहा रघुपति चरण हृदय धरितात मधुर फल खाओ तो हनुमान जी को तो फल मिल गया भक्ति का फल मिल गया भगवान की कृपा का फल मिल गया और श्री हनुमान जी महाराज बंधकर भी रावण के दरबार में गए तो भी बोले कीन चाहू निज प्रभु कर काजा और फिर हनुमान जी को लगा कि अब हमारी युक्ति की बारी है अभी तक विभीषण जी की युक्ति की बारी थी और हनुमान जी ने ऐसी युक्ति लगाई भेद नीति का ऐसा प्रयोग किया कि रावण और विभीषण में फूट पड़ गई युक्ति है रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया मिली जा होते न ते तेम जाहू तीन अस कहे किन्हीं चरण प्रभा प्रहादा कीने से आ, कीने से च लात मारी बात की चोट लगी निकल जाओ अब विभीषण जी को जब रावण के चरण की चोट लगी तो उन चरणों की याद आई जो चरण कभी किसी को ठुकराना नहीं जानते भगवान के चरण कभी किसी को नहीं ठुकराते भजमन राम चरण सुखदा भजमन राम चरण सुखदा भजमन राम चरण चले विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए अब यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश मिलता है और हम लोगों को सहारा मिलता है महत्वपूर्ण संदेश क्या है संदेश यह है कि समुद्र से पार जाने के लिए अलग अलग उपाय हैं कोई जहाज में बैठ कर जाता है तो कोई हवाई जहाज में बैठ कर जाता है साधन है? अलग अलग पर आप विचार करके बताओ श्री हनुमान जी महाराज उड़कर गए वर्णन है उड़कर गए राम जी पुल बनाकर समुद्र के उस पार गए उल्लेख पर हमें आप ये बताओ विभीषण जी किस साधन से गए कहीं लिखा ही नहीं कुछ कुछ वर्णन नहीं है कि कैसे गए पर यही लिखा यही विधिकत सप्रेम बिचारा आयु सफद सिंधु यही पारा केवल इतना लिखा मुझे एक ही बात लगती उड़ना क्या है हनुमान जी उड़ कर गए उड़ना ज्ञान मार्ग है ऊपर उठना देहाभिमान से ऊपर उठना यह ज्ञान इनाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं ऊपर उठना यह ज्ञान का मार्ग है ज्ञानियों को ऊपर उठ के ही जाना पड़ता है देह भाव से ऊपर उठकर तब संसार समुद्र पार करते हैं और श्री राम जी जिस मार्ग से गए हनुमान जी का मार्ग ज्ञान योग का मार्ग है समुद्र पार करते समय और राम जी का मार्ग निष्काम कर्म योग का मार्ग है कैसे ऐसे पत्थरों का पुल बनाया भगवान ने अजय आप देखो पत्थर को कितना ही ऊंचा फेंको पर में गिरेगा नीचे चाहे जितना ऊंचा हो पर गिरेगा नीचे तो पत्थर को कर्म का स्वरूप मान लो आप कितना ही ऊंचा कर्म करो अंत में तो नीचे ही ले आएगा छीणे पुण्य मृत्य लोकम विसंति बड़े बड़े लोगों के सुख सुखभोग करा के ले तो नीचे ही आएगा तो ये कर्म अज कर्म के साथ ये पत्थर को कर्म का रूप मान ले हम लोग अब इसके साथ यह बड़ी विचित्रता है कि ये पत्थर पानी में तैर नहीं सकता ये डूबता ही है जो न डूब रहा हो उसके गले में बांध दो तो डुबा दे और देखो कितना बढ़िया बात ये कर्म ही तो डूबाए हुए कर्म गले पड़ जाए कैसे गले पड़ जाए कर्ता भाव से अगर ये गले पड़ जाए तो ये डुबाता ही है ऊपर ले जाता है डूबाता है पार नहीं होने देता तब भगवान ने कहा एक काम करो क्या समुद्र कह गया है क्या कह गया है कि ये इन पत्थरों को नलनील स्पर्श कर दें तो ये पत्थर तैरने लगेंगे अब यह भी बड़ी विचित्र बात है देखो कर्म के साथ दो तरह की समस्या है अहमता और ममता अहमता तो कर्ता भाव से मैंने किया ममता मेरा है मैंने किया मेरा है और जब छू दे इन्हें कौन नल और नील तो नल नील कौन है मुझे लगता है यही बोध और वैराग्य है बोध के भाव से छुएंगे तो कर्म से अहमता हट जाएगी और वैराग्य के भाव से छुएंगे तो कर्म से ममता हट जाएगी अहमता और ममता यह हट जाएगी लेकिन कौन सा विवेक वैराग्य छूए इन्हें नल नील ही विवेक और वैराग्य है संसार ही समुद्र है कर्म ही पत्थर है पर नल नील को लरिकाई विष आश से पाई पुस्तक से विवेक वैराग्य होता है लेकिन सदगुरु की महिमा है महात्मा के आशीर्वाद से जो विवेक वैराग्य आया हो वह अज तो कब मिला नलनील को आशीर्वाद लड़िकाई बचपन में जब बालक थे कितनी बढ़िया बात है महापुरुषों का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो बालकवत सरल होते हैं यही लड़िकाई तो गुरु का आशीर्वाद बालवत भाव जानकर जो मिला उससे जो बोध वैराग्य प्राप्त हुआ यह बोध वैराग्य ही अहमता ममता के प्रभाव को समाप्त करेगा और कर्म से अहमता ममता अगर हट जाए अहमता ममता हट जाए अहमता ममता की जगह बोध और वैराग्य के द्वारा कर्म को छुआ जाए तो वह कर्म डुबाने वाला नहीं पार करने वाला बन जाएगा यही पत्थर के पुल की कथा है तो राम जी जिस मार्ग से गए वो निष्काम कर्म योग है उन्हें पुल बनाना पड़ा कुछ किया हनुमान जी जिस मार्ग से गए वो ज्ञान योग है ऊपर उठकर गए ठीक है पर विभीषण जी को क्या करना पड़ा गृहस्थ को क्या करना पड़ा वो निष्काम कर्मयोगी नहीं हो पा रहा बोध वैराग्य पूर्वक कार्य नहीं कर पा रहा है देहाभिमान से ऊपर उठकर उड़ान नहीं भर पा रहा है तो वह कैसे पार जाए तो हम लोगों के लिए इतना बढ़िया संकेत है कि आपको न ऊपर उठने की जरूरत है और न ये कर्म को अहमता ममता से मुक्त करने के लिए साधना करने की जरूरत है फिर विभीषण जी ने केवल एक काम किया हम वही कर ले इतने में ही सागर पार हो जाएंगे बहुत सागर पार हो जाएंगे क्या विभीषण जी यही सोच रहे हैं दिखी हूं हाँ जा चरण जल जाता अब भीषण जी ने भगवान के चरणों को याद किया अरुण मृदुल सेवक सुखदाता ये पद परि ऋषि नारी दंडक कानन पावन जे पद जनक सुता लाए कपट पुलंग संग धर धाये हर सर सरोज पद जे अहो भाग्य में की जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई ते पदयाज बिलो की हों हाँ। इन अब जाए अब मैंने जो पंक्तियां आपके पास सामने पड़ी है आप बताओ इसमें भगवान के चरणों के स्मरण के अलावा क्या किया है विभीषण जी ने इसके आगे तुलसीदास जी लिखते हैं यही विधि करत सप्रेम विचारा आयु सफद सिंधु यही पारा गृहस्थ को न ज्ञानी होने की उच्च कोटि की साधना करनी है न बोध वैराग्य के द्वारा अहमता ममता से मुक्त होने की साधना करनी है गृहस्थ भक्त के लिए इतने ही काफी है वह प्रेम से भगवान के चरणों का स्मरण करे इतने से ही भाव सागर पार हो जाएगा यह कथा यह संदेश देती है और इसीलिए मुझे तो लगता है कि विभीषण जी जहाज में बैठकर गए जहाज में पानी का जहाज किसने कहा कि जहाज श्री तुलसीदास जी ने भी कहा और भगवान शंकराचार्य ने भी कहा आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जहाज क्या है चलो हम आपको जहाज ही बताएं बहुत बढ़िया जहाज है शिष्य ने पूछा अपार संसार समुद्र मध्य सम्मे शरणम किमस्ती इस अपार संसार समुद्र के बीच में मुझ डूबने वाले का सहारा कौन है गुरु कृपालो कृपया वी तद हे कृपालु गुरुदेव वह वर्णन करें गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं विश्वेश पादां बुज दीर्घ नौका विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें भवसागर से पार ले जाएंगे तो विभीषण जी तो जहाज में बैठकर गए भगवान के चरणों का स्मरण करना ही जहाज में बैठना है और ये जहाज भवसागर से पार ले जाएगा श्री तुलसीदास जी भी यही कहते हैं यन माया वशवर्ति विश्वखिम ब्रमादिदेवासुरा सक्रहतेता वंदे अहम तम शेष कारण परमाख्यमीशम हरिम इसमें कहते हैं यद प्लव मेकमेव पाद कहते चरणों को प्लव नौका को जहाज को जिनके चरण नौका है काहे के लिए भाव से पार जाने के लिए तो बोलो विभीषण जी को कुछ नहीं करना पड़ा तो हम लोगों को सबसे बड़ा सहारा है क्या भगवान के चरणों का आश्रय बस केवल भगवान के चरणों का इसीलिए सबने कहा प्रभु आपके चरणों में भक्ति हो आपके चरणों में भक्ति हो अच्छा चरण से भगवान के चरण चिंतन से पार जाने का अर्थ क्या है आह भक्त जो सदग्रस्त हैं दुनिया भर की समस्याओं में घेरे हैं वे कहते हैं महाराज तपापूत संत विरक्त जन अपने आचरण के बल पर भाव सागर से पार जाते हैं पर हम जैसे तो अधम पतित आपके चरण के बल पर भाव सागर से पार जाते हैं यह आचरण का नहीं आपके चरण का बल है भज मन भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण चरण निकसी सुर शंकर जटास समान जटा शंकर नाम पर न कारण आई भजमन राम चन सुख भजम भजम राम चन चरण सुखदा सुखदाई चरण भगवान के चरणों का स्मरण बराबर क्या मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में चाहे कांटों पे मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में चाहे वैरी सब संसार बने चाहे मौत गले का हार बने पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में जाऊ कहा ते चरण तुम्हारे जाऊ जाएंगे भी तो कहां जाएंगे हा? कई बार लोग कहते जाए एक, मुझे खांसी एक की बात याद आई एक आदमी सवेरे सवेरे चाय बना रहा था पुराने जमाने को चूल्हे पर बनाना था लकड़ी लगा और ये गीत गा रहा था उसकी लाइन थी जाएं तो जाएं कहां उसके पिता बड़े खींचते कि सवेरे से ना भगवान का नाम लेता ना भक्ति सवेरे से चाय चढ़ा दी चूल्हे पर और गारा जाए तो जाए कहा चूल्हे के सामने बैठा जाए तो जाए कहा बाप बोला बस थोड़ी आगे और चला जा जाूल्हे में जा जाओ तो जाए जाए अजय वैसे देखो तो हम लोग कहाँ जाएं जाएं कहा जाऊं कहा तरण तुम्हारे क्यों नहीं जा सकते आप ऐसे सोचो कि जैसे समुद्र हो और कोई पक्षी जहाज पर से उड़े इधर उधर देखेगा तो लौटकर कहां आएगा सूरदास जी यही कहते हैं जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे मेरो मन अनत कहां सुख पावे कोई सहारा नहीं है साहेब सीता नाथ जी तुमलग मेरी दौर और जैसे काग जहाज को सूझत और नठोर अच्छा विचार करके देख लो कई लोग विचार बहुत करते एक आदमी एक सज्जन से बोले भैया हमें एक आदमी की जरूरत है काम करोगे नौकरी देंगे तुम्हें ठीक है तनखा क्या मिलेगी तीन हजार रुपये महीने अच्छा ठीक काम क्या करना सोगत हूं बोले काम तो और कुछ नहीं हम सब कर लेते हैं पर हम जरा निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें तो विचार नहीं कर पाते बाकी तो सब काम कर लेते पर विचार नहीं कर पाते तो इसके लिए तुम्हें रखा है कि तुम विचार करके बताया करो वो बोला बिल्कुल ठीक है हम हैं तुमको विचार करके बताया करेंगे तीन हजार रुपये महीने तुम, हाँ तीन हजार रुपए महीने तुम्हें देंगे अजय भैया तुम क्या करते हो बोले हम तो खुद नौकरी करते बोले तुम्हें क्या मिलता है बोले डेढ़ हजार तो कहा जब तुम कोई डेढ़ हजार मिलता तो हमें तीन हजार कहां से दोगे बोले ये तुम सोचो इसी के लिए तो रखा है विचार ही करने के लिए तो रखा सोचो तुम बोले ऐसी बातें तो नहीं सोच पाते हम इसीलिए रखा है सोचो अब बोलो क्या सोच है वो तो चाहे जितना सोच लो और कितने ही जन्म सोच लो पर रघुपति भगति बिना सुख नाही मेरो मन अनंत कहा सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे तो हम लोगों के लिए यही जहाज है भगवान के चरणों का चिंतन बस आह भजमन राम चरण सुख ताई जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे विभीषण जी ने चरणों का चिंतन किया अज अब उन्होंने जो पंक्तियां कही हैं उन पर हम लोग विचार करें ये पद परस ऋषि नारी विभीषण जी सोच सकते हैं कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं चरणों का आश्रय लेकर जा रहे हैं पर क्या उनके चरणों में शरण मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी हमारा हृदय तो पत्थर है और प्रेम के पथ पर चल रहे हैं तो क्या इस पाषाण हृदय व्यक्ति को शरण मिलेगी पत्थर जैसी कठोरता जिसके हृदय में है क्या भगवान के चरण इस पत्थर हृदय व्यक्ति को आश्रय देंगे तो तुरंत मन में आया अरे भगवान के चरणों पर भरोसा रखो उनके चरणों का स्पर्श पाकर शिला का उद्धार हो गया जेव पद परस तरी ऋषि नारी अजय ये बुद्धि जड़ हो गई पत्थर जैसी हो गई सहस सिलाते अति जड़ मती भई है तो अगर बुद्धि जड़ है तो भी चिंता मत करो भगवान की शरण में चलो जिन चरणों से सिला का उद्धार हुआ है उसी उन चरणों की शरण ग्रहण करने से हमारी बुद्धि की जड़ता भी दूर होगी भगवान स्वीकार करेंगे लेकिन हमारा मन तो बड़ा खराब है तो आगे क्या कहा गया दंडक कानन पावन कार दंड दंड दंडक कानन कानन कान, दंडक कानन पावन कारी, जिन चरणों के आने से दंडक वन पवित्र हो गया तो क्या हमारा मन पवित्र नहीं होगा जो वन को पवित्र करने वाले हैं चरण वे हमारे मन को भी पवित्र करने वाले होंगे देखो बड़ा बढ़िया संकेत है एक आदमी बड़ा परेशान था गांव की घटना छोटा सा गांव था उसके बेचारा सज्जन आदमी उसके मकान में कुछ लोगों ने अवैध ढंग से कब्जा कर लिया बड़े तबंग निकले ही नहीं उसी का घर उसी को सुख से न रहने दे वो कहकर भैया ने अरे चुपचाप रहो खबरदार जो बोले बिचारा बड़ा परेशान उनको निकाले ही ना पाए और सुख से रह ना पाए